आवाज की दुनिया के दोस्तों एक बार फिर फुर्सत के पलों में लेकर आई हूँ हरिवंश राय बच्चन मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा यह चांद पुदित होकर नबने कुछ ताप मिटाता जीवन का लहरा लहरा कर यह शाखाए कुछ शोक भुला देती मन का। कल वाली यौवन का तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा इस पार इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा जग में रस की बहती रसना दो पाती हैं जीवन की झिलमिल झाके नैनो के आगे आती है स्वर तालमयी वीणा बजती मिलती है बस झंकार मुझे मेरे सुमनों की गंध कही यह वायु उड़ा ले जाती है ऐसा सुनता उस पार प्रिय, ये साधन भी जाएंगे। तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा इस पार, इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा प्याला है पर पी पाएंगे है ज्ञात नहीं इतना हमको इस पार नियति ने भेजा है असमर्थ बना कितना हमको कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा करने वालों की परवशता है ज्ञात किसे जितनी हमको कह तो सकते हैं कह कर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं उस पार अभागे मन का अधिकार न जाने क्या होगा इस पार, इस पार इस पारिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा कुछ भी न किया था जब उसका, उसने पथ में कांटे बोए, वे भार दिए धर कंधों पर जो रो रो कर हमने ढोए महलों के सपनों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भरा उर में ऐसी हलचल भरती दो रात न हम सुख से सोए अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके उस पार नीति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा संस्कृति के जीवन में सुबगे ऐसी भी घड़ियां आएंगी जब दिनकर की तम किरणें तम के अंदर छिप जाएंगी, जब तम का शव रजनी की चादर से ढक देगी तब रवि शशि पोषित यह पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा तब तेरा मेरा नढ़ा सा संसार न जाने क्या होगा इस पार पार मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा ऐसा चिर पतझड़ आएगा कोयल न फिर पाएगी बुलबुल -बुल न अंधेरे में गागा जीवन की ज्योति जगाएगी अगणित मृदु न पल्लव के स्वर भर भर न सुने जाएंगे अली अवली कली दल पर गुंजन करने के हेतु न आएगी जब इतनी रसमय ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा तब शुष्क हमारे कंटों का न जाने क्या होगा? इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा सुन काल प्रबल का गुरु गर्जन निर्जरणी भूलेगी नर्तन निर्झर भूलेगा निज टलमल सरिता अपना कल कल गायन। वह गायक नायक सिंधु कहीं चुप हो चुप जाना चाहेगा खोल खड़े रह जाएंगे गंधर्व किन्नर गण संगीत सजीव हुआ जिन में जब मौन वही हो जाएंगे तब प्राण तुम्हारे तंत्री का जड़ तार न जाने क्या होगा इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा उतरे इन आँखों के आगे जो हार चमेली नहीं पहने वह छीन रहा देखो माली सुकुमार लताओं के कहने दो दिन में खींची जाएगी उषा की साड़ी सिंदूरी पट इंद्र धनुष का सतरंगा पाएगा कितने दिन रहने जब मूर्ति मूर्तिमती सत्ताओं की शोभा सुषमा लुट जाएगी तब कवि के कल्पित स्वप्नों का श्रृंगार न जाने क्या होगा इस इस पार, पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा दृघ देख जहा तक पाते हैं तब का सागर लहराता है फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है मैं आज चला तुम आओगी कल परसो सब संगी साथी दुनिया रोती रहती जिसको जाना है जाता है मेरा तो होता मन डगडगमग तट पर ही के हलकारों से जब मैं एकाकी पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा इस पार प्री मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा उस पार न जाने क्या होगा इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा उस पार न जाने क्या होगा ऐसी ही कविताओं की आवाज लेकर आती रहूंगी आपके पास कभी फुर्सत में आपकी दोस्त भारती परिमलन